तो कहा गया था कि पदार्थ कभी तो अपने स्वभाव को देशांतर कालांतर में त्याग नहीं सकते हैं जो स्वभाव है भले आप सैकड़ों वाक्यों से कुछ भी कहते रहें उसी प्रकार एक कर्म भी है एक पदार्थ है ये भी कालांतर में देशांतर में जाकर के वह दो प्रकार का फल तो जरूर देगा ही है ना दो प्रकार का फल जरूर देगा एक तो अनंतर फल आर आगामी फला उसे बीज क्षेत्र संस्कार पर रक्षा विज्ञान और कर्त फलम कृषि कृषि आदि कैसा है निश्चित कृषक कर्ता उसकी अपेक्षा सही फल देता है अभी कैसा है वो करता बीज का विज्ञान वाला है खेती के विज्ञान वाला है तो संस्कार उसका जो संस्कार करने के विज्ञान वाला उसकी परा भी विज्ञान वाला है ऐसे जो कृषक है उसका उसके अपेक्षा के अनुरूप फल तब मिलता है इसी प्रकार समझना चाहिए विज्ञानवान सेव्य पुरुष की बुद्धि में आहित जो संस्कार है तथा द्वारा फल प्राप्त करता है सेवादि सेवक को सेवादि से फल प्राप्त होगा इसी तरह कर्म कर्मी समझिए यागा कर्मणा तथा अविज्ञान कर अपेक्षा फलपत्ता भी अविज्ञानवान जीवात्मा करता इसकी अपेक्षा लेकर विपाक विभाग दु संस्कार अपेक्षा फलित मर्दी कालांतर में होने वाला फल होने से कालांतर में होने वाला फल होने से कर्म देश का निमित्त विपाक कर्म का देश कर्म का काल कर्म का निमित्त कर्म का जो विपाक विभाग बने उसकी जो पक्व अवस्था जब फल देने लायक हो जाए आदर्श विभाग को जानने वाला कोई एक बुद्धि में बुद्धि में जो संस्कार की अपेक्षा रखता है परम भी कालांतर भाव जो कर्म है वो अपना फल देने के लिए ऐसे एक विज्ञानवान ईश्वर की अपेक्षा करता है जिसके बुद्धि में जीव के द्वारा किए हुए कर्म का देश काल निमित्त और ये विपा, का ज्ञाता है उसकी बुद्धि में इस जीव के सकल कर्मों के संस्कार बैठा हुआ है अतएव अपेक्षित होकर अतः ही जीवों को फल दे सकता है सेवा आदि कर्म अनुरूप फल्ञ सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षवा कृषि आदि कर्म का अनुरूप फल को जानने वाला उस सेव्य उस सेव्य बुद्धि में जो संस्कार है उस सेवक के बारे में और सेवक के द्वारा किया गया सेवा के बारे में जिसकी बुद्धि में संस्कार है तो तेक्षा होता है फल प्रदान करने में जैसे वैसे यहाँ भी समझना है थोड़े। नाम थोड़े नाम संसार का बहुत गंभीर वाक्य न तो तद बला दृष्ट पदार्थ स्वभाव तक इसी पर रोके आपने कहा कि हमने कहा था अन्योग्य पदार्थों का संसर्ग से वाक्य हमेशा बोधक मात्र होता है कारक नहीं होता है न तो बला दृष्ट पदार्थ स्वभाव शक्य थे और को त्याग ऐसा कभी नहीं हो सकता बीज क्षेत्र यो संस्कार तत्परक्षा च विज्ञानवान यह करता तद क्षण कृष्ण समाज खोल के अधिकार है बीज और बीज बोने योगी खेती इन दोनों का संस्था मतलब किस बीच के लिए कैसा करना पड़ता है खेती समझना पड़ता है ना खेती करना आसान थोड़ी है बड़ा कठिन का अब आलू के लिए मिट्टी का ढेर बनाओ दूसरे के लिए कैसे बनाना है सब का अपना अलग तरीका है किसके लिए कैसे कीजिए अब देखो गेहूं है बीज हम फेंक देते हैं और उस पर ट्रैक्टर को थोड़ा घेर फेर कर दिया अब धान के लिए इतना पानी डालते हैं वो और पानी में ट्रैक्टर दौड़ेगा सब किचड़ में खड़े रहेंगे और रोपाई करेंगे तो बीज और खेती दोनों का ज्ञान है ये बीज देखना है कौन सा बीज खेती में होगा ये भी जानना जरूरी है कोई बीज किसी भी किस खेती में डाल दो, हो जाएगा ऐसा नहीं बे इसे बीज और क्षेत्र दोनों का संस्कार सम्यक होनी चाहिए और फिर परिरक्षा इसको कैसे बचाया जाए अभी ही लगा है तो उसके लिए फिर छप्पर बनानी पड़ेगी और नहीं लगा दिया आपने मान लो क्या बोलते हैं भुट्टा नहीं खाते ना जो कॉर्न तब तो फिर कौन से बचाना मुश्किल हो जाता है उसकी परीक्षा तो उस पर वाले दे क्या कर देते बोले ठाए ठाए बजाते हैं भगाने के तोता से बचाना पड़ता है से बचाना पड़ता है सबसे बचाना। है इसलिए किस चीज को कैसा तो कीड़े पड़ जाए तो दवाई का विज्ञान जरूरी है कौन काउंटर का कीड़े पड़ेगा तो किस तरह की दवाई डालना है तो परिरक्षा का भी अनेक प्रकार है इंसान को जानने वाला जो व्यक्ति है तद विज्ञान करता तथा छोड़ कृष्ण बोधी उसी के अधीन फल होता है नदी वो बोल छोड़ दिया तो घास घास हो रहा है वहां पर क्या होगा जो वहां से होगा अपने अपेक्षा के अधीन उसको फसल भी मिलता है सेवादिक विज्ञानवान यह सेविया, सेवादि का विज्ञान वाला जो सेवी है तत्व संस्कार में आहित्य संस्कार से हाजिरी वगैरह कितना घंटा काम किया कितना काम किया कैसे काम किया उसके आधार पर अब क्या करते हैं उसको भी फल देते हैं तथा यह आगाधी कर्मण कालांत फल अभिज्ञान कर्त कर्तव अनु अभी है ना माने जीव जो काल का जानता ही नहीं है कौन सा फल मुझे किस देश में चाहना है और भगवान है चाहे मौत्र हो मुझे दे रहे हैं सही समय पर दे रहे सही जगह पर दे रहे हैं आदमी समझता नहीं हो सोचता ने गड़बड़ कर दिया नहीं गड़बड़ कर रहा हो सही देश में सही काल में सही फल, फल, नहीं नहीं, कर कर फल कर्म का मात्रा में फल देता किसे इसे में कहते ना एक बार एक आदमी जो है एक बगीचा में लेते लेते सोचने लगा पेड़ था, पेड़ पर को देख करके कहने लगा भगवान पागल है आधा पागल हो गया तो पूरा पागल ही होगा न देखो उधर लताए है उस पर इतने मोटे मोटे लोग लौकी लटका रखा है इधने बड़े बड़े लोग अब इतना बड़ा पेड़ छोटे छोटे छोटे फल क्या भगवान दिमाग खराब नहीं है लता जो वजन उठा नहीं पा रही है उसके ऊपर इतनी सारी वजन ला गई अब इतना बड़ा पेड़ जितना चाहे बड़ा फल टांग दो तंग जाएगा नहीं यहाँ छोटे छोटे फल लगा रखा है भगवान ने वृक्ष है पीपल का फल कितने होते इतने छोटे छोटे पहले सोचते सोचते उसको नींद आ गई सो गई जो सो गया तो तूफान चला बहुत सारा फल उसके ऊपर गिर गया तो होश में आया हो जगह कुछ हो गया घर के देख कर तो सारा फल मेरे ऊपर गिरा है तब तो वो सोचने लगा आप समझ में आई भगवान क्यों इसमें छोटा छोटा फल लगा रखा है ये बड़ा बड़ा लगाया हो तो मैं मरी गया होता है कहाँ जिंदा रहता है इसके नीचे इसलिए इसमें क्या लता के नीचे कोई सोता नहीं है इसमें बड़ा बड़ा फल लगा दिया कड़ो मनी चार्जी सो सकता है बैठ सकता है पशु भी रह सकते हैं इसमें छोटे छोटे फल लगा तो इधर भगवान जो कर रहा है सब बड़ा सोच समझ रहे किसमें कैसा फल है तो कटहल तेरे बड़े बड़े लगा दिए उस पेड़ में कि उसके नीचे कौन सोएगा कोई नहीं सोता इतना मच्छर होता है उसमें कुछ कोई नहीं सोएगा इसे उसका बड़े बड़े फल भी लगाया है ऐसी बात तो नहीं लगा और साथ चीज़ें बना दिया वहां ताकि उसके नीचे कोई बैठे ही नहीं गिरेगा भी फल भी ऐसे बना रहे तो गिरेगा नहीं कभी चित्र तूफान आ गिरने वाला है ही नहीं कटल का देखा खटर गिर जाए, कभी कैसे बनाया देखो, इसे कहते हैं कि काल काल के देश निमित्त विपाक इत्यादि को जानने वाला ही चाहिए और ये कर्ता क्या जीवात्मा तो कुछ भी ज्ञान नहीं है इसलिए इसीलिए अविज्ञान मन कर्तवेश्वर भविता लौकिक कर्म सो अनेक विधेश मध्य सेवादे अनुरूप दृष्टान यद्यपि लौकिक कर्मों में भी अनेक प्रकार के कर्म होते हैं लेकिन आपने सेवाएं क्यों पकड़ा और खेती क्यों पकड़ा दृष्टांत तब कहते हैं यागा के अनुरूप दृष्टांत यही होता अरे वर्णन करते हुए तत्काल शीघ्र फला भी बताया एक फलाप कर्मचारी भोजन आदि खाया तुरंत तृप्ति मिल गया इसे वो दृष्टांत नहीं बन सकता ना याद के लिए सनातन तुरंत कहाँ फल मिल रहा है वहाँ इसे दृष्टांत यहाँ कृषि होगा तो तीन महीना छह महीना नौ महीना डिपेंड होता है फसल के ऊपर कितना समय उसको रुकना पड़ेगा या सेवा भी है महीना दो महीना छः महीना कब फल में फसल तंखा में क्या भरोसा है आजकल जैसे सरकारों में कोई भरोसा है नहीं कब तंखा मिलेगा नहीं भी मिलेगा कोई ठिकाना नहीं अनेक मध्य सेवा दोबारा उसको कथन के सेवाजी कर्मों के बारे में सेवाजी कर्म रूप फलम जाना यह सेव्य सेवाजी कर्म के अनुरूप फल को जो जानता है सेव्य तदबुद्धो भी यह संस्कार उसकी बुद्धि में जो संस्कार है उस तो सेवक का हाजिर वगैरह के बारे में उसको तदपेक्ष फल सेवा उसकी अपेक्षा को लेकर के सेवादि का फल होता है यथा न स्वतंत्र इसलिए सेवादि कर्म कभी स्वतंत्र नहीं होते उसी प्रकार से आगादि कर्म भी कभी स्वतंत्र नहीं है फल देने में ये निष्कर्ष निकला तस्मात क्या निचोड़े सिद्धा सर्वज्ञ सर्वजंत बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतान्तरात्मा यह एक और भाषिका ने ज्ञान के एक और बीच छोड़ दिया आगे शंका उठाने के लिए सर्वभूतांतरात्मा फल होगा ईश्वर सर्वोदं सभी सेवकों के अंतरा बन के रहता है क्या सेवी तुम्हारे दृष्टान्तांत विषय में से तो अपने मखान में बैठा हुआ है, है? सेवक भी अपने मखाने बैठा हुआ है ना अब ये काम करने के समय आता है सारे सेवक आते हैं और सेवक के सामने हाजिरी मार के अपने काम में लग गए और सेवक जो है अपने काम में लगा हुआ है सेव अपने जो अपना चैंबर तो है क्या अंतरात्मा हो करके सेवकों होकर सेव्य को जान रहा है वो नहीं दृष्टांत दास्तांत विषम हो गया सेवक सेव्य दृष्टांत आपका विषम दृष्टांत है ये शंका उठाना है ना इसे जान के बासकर शब्द डाल रहे हैं सर्वभतांतर आप तस्मात सिद्धा सर्वज्ञ सर्वज्ञ्वर सर्वजंतु बुद्धिभाग साक्षी सर्वोदान इस कोई सर्वज्ञ नाम के ईश्वर है ईश्वर कैसा है सर्व जाना दीदी और सर्वजंतु बुद्धि सर्वजंतु कर्म बुद्धि में से उपासना सकल जीवों के द्वारा किया गया उपासना और कर्मों के फल का विभागों का साक्षी है और वह सकल भूतों का अंतरात्मा ईश्वर कैसा है भूतों का अंतरात्मा भी है कह दिया गया ठीक है सिद्ध हो गया ईश्वर लेकिन सर्वभूत अंतरात्मा सिद्ध नहीं हुआ ना आपने कैसे कह दिया कहते हैं हमने इसलिए कह दिया कि उनकी श्रुति कहती है साक्षात अप्रोक्षात ब्रम्ह आत्मा सर्वांतरित है तीन चार एक थ्री फोर वन य साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म जो किसी भी साधन निरपेक्ष होकर सकल जीवों के प्रत्यक्ष का विषय पूतु उसका नाम ब्रह्म साधन साधेक्ष प्रत्यक्ष घटभा गट गट दिए साधन निरपेक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म है और साध निरपेक्षता कोई शब्द क्या लिया साक्षात अप्रोच प्रत्यक्षातरो इमिडिएट एंड डायरेक्ट परसेप्शन साक्षात के लिए अंग्रेजी में इमीडिएट कहा जाता है एंड डायरेक्ट परसेप्शन अर्थात किसी साधन के अपेक्षा रख बीच में कोई मीडिएटिव साधन मींस की अपेक्षा नहीं रहा इसलिए इमीडिएट कहते हैं मीडिएट में मैंने क्या हो गया पीछे कुछ है इमीडिएट में पीछे कुछ नहीं है है ना वो ऐसे शब्द अंग्रेजी और कोई शब्द है नहीं उनके पास साधन निरपेक्ष के लिए क्या शब्द वहां प्रयोग करेंगे अंग्रेजी शब्द तो मिलेगा नहीं इसलिए इसे बोलना पड़ता तो है उनको और है सीधा संस्कृत में कोई कमी है नहीं जितनी भी धातु है इतने सारे इतने सारे शब्द बना लो आप जो भी अर्था है उस अर्थ तो <laughs> के लिए अर्थ नहीं है तो धातु धा नहीं करता तो किसी भी धातुना जीवात्मा कैसा है वो ब्रह्मी आत्मा कैसा है सर्वांतरा इसलिए कहता हूं मैं सर्वभतांतरात्मा यदि श्रद है किस प्रकार से ये जो बात कही गई है यहाँ तक ये मत बुद्धि वालों के लिए हो गया बात एवं तब निरीश्वरवादी प्रति ईश्वरम प्रसाद किया अब तो जो कहा गया निरीश्वरवादी है उसके प्रति ईश्वर की सिद्धि कर दिया गया अब नाम जो शेष्वरवादी है उनके भी अभिमत वास्तव भेद निराश आया वो क्या मानते हैं जीव और ईश्वर में वास्तविक भेद है ऐसे मान उसे निराश करने के लिए कहना पड़ा सर्वभूतान वास्तव में जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है इसी को बीच बो दिया सर्वभ और दृष्टांत अर्थंत विषम दोष जो दे रहा है विषमता तो रहेगी क्योंकि दृष्टांत में क्या है दो अल्पज्ञों के बीच में अनुबंध हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट न सेवक और सेव्य दोनों के बीच में क्या है दोनों अल्पज्ञ दोनों अज्ञानी इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैं आपका अमुक अमुक काम करूंगा और महीना में इतना पंखा मिलना चाहिए ये तो तय हुआ और आता है कितना दिन काम कर रहा है उसी हिसाब से आप दोनों तंखा देते जो कर्म के फल के बीच में दो अल्पज्ञों के बीच में अनुबंध है वो दो अल्पज्ञों के बीच में अनुबंध है और ये जो वैदिक कर्म है यहाँ ऐसा नहीं है यह एक अल्पज्ञ है दूसरा सर्वज्ञ है अल्पज्ञ और बीच उनको स्वरूप क्या है वो उसका किसका है वांग्मय स्वरूप ईश्वर का ही है इसे ईश्वर एक तरह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है ईश्वर ने कहा तुम स्वर की कामना से अमुक कर्म करोगे तुमको स्वरूप फल में दे दूंगा अंग्रम जी स्वर कामना से तुम अग्निहोत्र का होम करोगे मैं तुमको स्वर्ग दूंगा ऐसे ईश्वर का मेरे सब कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए हम आपसे अग्निहोत्र करता हूं तो मुझे भगवान को करना देना ही पड़ेगा स्वर्ग देगा और कहाँ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बना रखा नहीं? ये है अनुबंध है अल्पज्ञ सर्वज्ञ और संसार में कोई भी दृष्टान ऐसे अल्पज्ञ सर्वज्ञ कॉन्ट्रेक्ट का दृष्टान मिलेगा क्या कि संसार में कोई सर्वज्ञ है ही नहीं संसार में कोई सर्वज्ञ नहीं है दृष्टांत देने को अतव कर्म फल प्रदातृत्व के प्रति जो दृष्टान्त है हमें तो अल्पज्ञों कहीं करना पड़ता है लोक में और उसको घटाना पड़ता है वैदिक कर्मों में जहां अल्प के सर्वज्ञ के बीच का अनुबंध है अतएव दृष्टान्त विषमता ही नहीं है क्योंकि यादृश दृष्टान्त है तादृश दृष्टान्त इसलिए दृष्टांत इतने अंश में फलदातृत्व तो सविज्ञानवान भवती इतने में हमारा दृष्टान सर्वां में कभी दृष्टान जाता ऐसा है अविज्ञानवान करफलदाता नहीं हो सकता सविज्ञानवान ही कर्फलदाता हो सकता है इसके लिए हमारा सेवे सेवन दृष्टान इतने ऐसे में दृष्टांत लेंगे तो निर्दोष हो जाता है तो होता ही है नहीं तो दृष्टान पक्ष कोटी में चला गया दृष्टांत कह रहेगा वो एक बात तो यह है अतिविवाह में जिस अंश में दिया गया है उसी अंश में घटाना चाहिए तो नहीं सविज्ञान वन नहीं। नहीं। की पूर्व शनि का करता ही कर लेगा विज्ञानवान तो है तब कर्म का जो देश काल निमित्त और विपाक विभाग एक तादृश विज्ञानवान पुरुष ही दाता हो सकता है क्या सेवक में भी क्या है सेवक को भी सेव्य का कर्म के संबंधी देश काल निमित्त विपाक का ज्ञान है वो तादृश ज्ञानवान होकर के ही सेव्य अपने सेवक को पंखा भी देता है इसीलिए में शॉर्टकट में कहा जाए कितना ही होगा सविज्ञानवान फलदाता होता है कर्मफलदातृत्व विज्ञानवान ही तो होगा और वह विज्ञानवान दृष्टान है सर्व। अब आइए जो लोग जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं उसके खंडन करने के लिए मंत्र दे करके बाश्य, भगवान बासिकार ने अंत में सर्वभूतांतरात्मा तो कैसे होगा तो जंतु नाम सर्वभतांतरात्मा अंत्रा की व्याख्या मैने सामने ईश्वर एवं जंतु नाम आत्मा सकल जीवों का आत्मा वो ईश्वरी है तो सृष्टि कोई दूसरा ही नहीं यहाँ पे बस एक ही है जो प्रवेश किया हुआ जो चिदाभास है वो चिदाभास में अहंकार हो गया तो जीव भाव कर गया अहंकार में बड़ा करता है ना अहंकार छोड़ देगा तो चिदाभास आवास जानेगा इसे चिदाभास को वर्णन दो करके क्या ना लोगों ने वह hmm! उपाधि के अधीन है उपाधि पक्षपाती है या बिंब पक्षपाती पक्षपाती हो जाए जीव वाह हो जाता है और बिंब पक्षपाती हो जाए स्वरूप में आ गया तो मुक्त हो जाता है कि जैसे प्रतिबिंब है दर्पण में पड़ा होगा और दर्पण में पड़ा हो प्रतिबिंब दर्पण में पक्षपाती हो जाए तो यदि हो जाए तो दर्पण में हो जाएगा ना दर्पण कहेगा मैं भी, तो तो भी दर्पणी हूँ और यदि प्रतिबिंब बिम्ब पक्ष हो जाए फिर सारा उपाधि क्या हो जाएगा वो प्रतिबिंब और रूपा सब मिथ्या हो जाएगा और बिम्ब सत्यता का बोध हो जाएगा क्या है सभी में यद्यपि प्रतिबिंब है प्रतिबिंब अज्ञानवशात भगवान के माया के वजह से ही हो करके क्या हो गया वो उपाधि पक्षपाती हो गया है इस जड़ को ही अहम करके पकड़ लिया है क्योंकि उपाधि पक्षपाती होने का मतलब क्या वह दर्पण अहम बोलना इधर शरीर अहम बोलने लग गया उपाधि पक्षपाती हो गए उपाधि पक्षपातित्व को घटा करके तो कर देना ही उसके लिए बात कही जा रही बीच में कैसा होगा अभेद तो नहीं हो सकता इसलिए तो अभे, तो अभे सिद्धिग्रह भगवान का भाषकर करे सत्र अस्विन शरीरेश जंतु नाम शरीर आत्मा भवती इन जंतुओं का शरीरादियों में जो आत्मा कहा जा रहा है वह उस ईश्वर से भिन्न नहीं वह ईश्वर ही है यहाँ नान्य तो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता क्योंकि उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता या विज्ञाता नाम की चीज है नहीं संसार क्या प्रमाण है तो प्रदर्ण में ही प्रमाण है तीन आठ ग्यारह नान्य दोस्ती विज्ञात नान्य दृष्टि इत्यादि विभागों में व्यक्त हुआ है इत्यादि आत्मातर प्रतिषेद श्रुत है इत्यादियों में आत्मा से भिन्न ब्रह्म से भिन्न किसी आत्मा का निषेध हो गया है और तुम्ह में, में तत्व को उपदेश कर दिया जो तुम हो वही वह ब्रह्म है तुम और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है इसलिए भेद उपदेश हो रखा है छात्र छह आठ सोलह कई बार आया है नौ बार नहीं मृत पिंडा कांच कर वास्तविक भेद होता जैसे मिट्टी और कांच ग्लास है ना मिट्टी और ग्लास कांच में क्या है अथवा मिट्टी और सोना कांचन स्वर्ण काचम कहीं बीच घटा तो क्या था काच चमन है ग्लास पाठ हुए तीसरे बार लोगों ने किसी के पुस्तक में था काचनम करके पाठ है कांचनम नहीं यानी कांचन है तो गोल्ड है कांचन है तो ग्लास है कांच तो कांचन तो में यहां हमारे तो ही है पाठ आप लोगों में भी कांचन ही होगा तो मृत्पिंड है कांचन मृत्पिंड को ये सोना है करके अभेदोपदेश कभी नहीं कर सकते क्यों मिट्टी और सोना अत्यंत भिन्न वस्तु है यानी इधर से जीव और ईश्वर अत्यंत भिन्न वस्तु होता तब तुमसे ऐसा अभेदोपदेश नहीं हो सकता यथा मृत पिंड कांचन ऐसा अभेदोपदेश नहीं होता है अत्यंत भिन्न होने के नाते उसी प्रकार जीव और ईश्वर में भिन्न होता निश्चित रूप में ना तो ऐसा तो उपदेश नहीं करती खड़ा हो गया कहते नहीं महाराज अत्यंत भिन्न है मात्र भी, भी नहीं तो अवेद कहां से होने हो वाला सादृशता क्यों नहीं किंचित भी बिल्कुल नहीं इसका ध्यान देखो क्या है थोड़ा अपने आप को बोले पूर्ण माने अपने अपने विषयों में वास्तव में सदा अपूर्ण ज्ञान माने ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपास शुद्ध उपास मुक्त हैं जीव ईश्वराद भिन्न हनुमान कर रहा है कोरोबक्श जीव जो है ईश्वर से भिन्न दिया है मानगिरी में अनुमान जीव ईश्वराध भिन्न क्यों तद विरुद्ध धर्माक्रांत पा विरुद्ध धर्माक्रांत होने के नाते मृत स्वर्ण ऐसे कह सकते मृत स्वर्णय विरुद्ध धर्मक्रांत स तथो भिन्न दृष्टान दूसरा भी देखो ऐसे घोड़ा और भैंस को दे देखो यो विरुद्ध धर्माक्रांत स तथो भिन्न यथा अश्वात्मि हनुमान जैसे घोड़े से भैंसा अलग उसी प्रकार से यहां पर समझो जो जो जिससे गुरु धर्म वाला होता है निश्चित रूप में भिन्न होता है जैसे घोड़ा और इस अनुमान को लेकर क्यों कह रहा है इन तब खंडन हो जाता है क्यों भेद निंदा क्यों होगी फिर भेद का अपवाद नहीं होना चाहिए भेद दृष्टि का अपवाद कर दिया है अनेक सुर्खियां कहती है जो यहां पर थोड़ा सा भेद देखेगा वो तो अपना नाश को प्राप्त करेगा ठीक नहीं, नहीं। इसलिए भेद दृष्टि का अपवाद नहीं होता यदि भेद होता तो इसलिए भेद है भेद है और वास्तव में अभेद पूर्व पक्ष अपने व्याख्या पहले करेगा देखिए यदुत्तम संसार में ईश्वर अनन्न्य जो आपने कहा यह संसार जीव ईश्वर से अनन्य है कि नहीं हो सकता किंतरी भेद एवं संसारी आत्मा संसारी आत्माओं का उस ईश्वर के साथ भेद ही मानना चाहिए क्यों इसकी ज्ञान कृत ज्ञान शक्ति ज्ञान का भेद है मानी अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ शक्ति का वेद ये अल्पशक्तिमान है वह सर्वशक्तिमान माने कर्म उसका तो दिव्य कर्म है इसका तो वेद क्षुत्र कर्म वाला इसका कर्म साहब शुद्र कर्म होता है और उसका क्या भगवान जन्म कर्म चंदे जन्म दिव्या भी आ रहा है कर्म है उसका और इतना ही नहीं तो कहते है कि देखो उपास तो दिख रहा है ना सारा जीव अपने से भिन्न उपास्य मान करके लगा हुआ दिन रात आरती घंटा पूजा लगा उपास भाव भेद सुस्पष्ट सिद्ध है और शुद्ध है कि अशुद्ध है अशुद्धा शुद्ध रूपा भेद भी है ये जीवा मुक्त है मुक्ता मुक्त रूपा भेद है इतना भेद एक दो तीन चार पाँच छह भेद बताया ज्ञानकृत भेद शक्ति कृत भेद कर्मकृत भेद उपासिपात भाव भेद शुद्ध शुद्ध भेद मुक्ता मुक्त भेद छो समझा कस्मात आपने पूछा अरेसारियों का उस ईश्वर से अत्यंत भेद ही है कैसा कह दिया कसमर लक्षण लक्षण ही भिन्न भिन्न दोनों का एक है एक भैंस है घोड़ा एक ऐसा वैसा ये जीव जो है कर्म के का पीछे भाग दे रहा है घोड़े जैसे और ईश्वर मही दे का जो है पानी पड़ा हुआ है मुक्त <laughs> है घोड़ा और महेश जान की दृष्टान नहीं है शंकराचार्य जी जान के दृष्टान दे रहे घोड़ा और महेश कि जीव का दृष्टान अनुकूल है लेकिन लक्षण वेदा पूर्व पक्ष के लिए भी आचार्य शंकर ने अच्छा दृष्टान ढूंढ के लाया घटता भी है ईश्वर भी क्या है तो क्षीर समुद्र में अलमस्त पड़ा हुआ है जैसे भय से पानी में पड़ा हुआ रहता है दृष्टान तो ठीक ही तो दे रहा है अत्यंत भी है जीव बेचारा कर्म के मारे परेशान है और लेटे लेटे मस्त योग निद्रा में पड़ा हुआ है लक्ष्मी पैर दबा रही है, है। तब तो कहते हैं कि भाई ख़त्म लक्ष्मण है भेजा लक्षण में कैसा हो सकता है तो जवाब देते देखो ईश्वर से तावत नित्यम सर्व ज्ञानम सवित्र प्रकाशवत प्रकाशवत क्या है प्रकाशवत ईश्वर से तावत ईश्वर का तो देख लो नित्य सर्व विशिव ज्ञान सविता के प्रकाश के समान सूर्य का प्रकाश जैसा नित्य है कोई बदल नहीं सकता कभी वो संकुचित भी नहीं होता जब बादल आदि मौसम आदि कारण से हमें ऐसे लगता है सूर्य के प्रकाश में और उसकी गर्मी में कभी कोई अंतर भर वैसा ही है इसलिए कहते हैं उसी प्रकार ईश्वर का सर्व विषय का ज्ञान सर्विशेषम संसारी नाम अरे संसारी बेचारा ठीक उसका उल्टा है थोड़ा सा ज्ञान के लिए बहुत मेहनत करता है, है? परीक्षा देने दौड़ना पड़ रहा है पेपर गड़बड़ा गया परीक्षा देने भागना पड़ा क्या मुसीबत नहीं मुसीबत है ज्ञान के लिए सर्टिफिकेट के लिए झंझट ही झंझट और उसको देखो आप लोग सारी दुनिया ईश्वर कोई परिचय दिया क्या हम लोगों के सामने श्रुति के आधार पर हम लोग उसको क्या सर्टिफिकेट दे दिया सर्व दर्शनाचार्य नहीं है बल्कि सर्व विषय आचार्य है सर्वो आप देखिए सर्व दर्शनाचार्य हो पाता है वो, है वो। तो सर्व विषय आचार्य संसार और जितने विषय पदार्थ सब सबको जानता है अरे बेचारा संसार भागे दौड़े फिर रहा है कैसे दृष्टांत कैसे खद्योत शिवा इसका ज्ञान कैसा है खद्योत के प्रकाश के समान है ईश्वर का ज्ञान सूर्य के प्रकाश का। समान खद्योत मैंने जुगनू, जो रात्रि में चमकता है ना हा फायरफ्लाय जुगलू उसकी प्रकाश कितनी होती है उतनी ही जीवों का ज्ञान फिर भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान समझता है, मूर्ख नहीं।, नहीं।, नहीं है नहीं सोचने वाला सोचते पूर्ण विद्वान ज्ञानी हो मूर्ख महामूर्खी तथा शक्ति भेद उसी प्रद्वार की शक्ति सबल विषय संबंध में नित्य है हर जीव की शक्ति उसके विपरीत अल्प शक्ति है अनित्याशक्ति है कर्मच चम ईश्वर से और, और कर्म देख लो ईश्वर का कर्म कैसा है कुछ तो भी नहीं करना पड़ता हाथ की जरूरत ना, ना आना न ना, जाना गोय लकड़ा नहीं न घाड़ी न घोड़ा पश्चात चक्षणत कर्ण अपाणी पा दो जवनोगीता श्वेता परिषद है करना, में। ना तीसरे का तो, उसका तो ऐसा है चित्त स्वरूप का जो आत्मा है तो सत्ता मात्र निमित्त को ईश्वर का सारा कर्म हो जाता है और इसको तो दौड़ धूप करके थोड़ा सा करप करप औष्ट स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन ये वाले सूर्यकांत मणि आदि जैसे होते हैं ना उष्ट स्वरूप वाले हैं उनका क्या है उनकी सत्ता में से अगले को जलाना शुरू कर देते हैं औष्ट स्वरूप द्रव्य हो गया सूर्यकांत मणि उसकी सप्ताह मात्र को निमित्त बना करके क्या होता है तो उसके संबंध में जो भी आगे सबको जलान रूप कर्म कर देता है तर्म भी है उसकी सप्ताह जो कहा गया इसीलिए उसकी सप्ताह मात्र भाग लगे हुए हैं सब राजा यशकांत प्रकाश कर्मवच् स्वात्म विक्रिया रूप में चढ़ता राजा और यशकांत और प्रकाश कर्मों के समान समुद्रे विकर्म प्रकाश क्या करता है अपनी सत्ता में से सारे वस्तुओं को बोध करा देता है कुछ भी नहीं करना नहीं पड़ता राजा उसकी सत्ता में से सारा राज्य में कर्म कर चल रहा काम हो रहा डर रहे हैं लोगों को राजा दंड दे, दे देगा पकड़ लेंगे तो पता लगेगा तो आजकल तो डर नहीं सबको मालूम है घूस तो छुप हो जाएंगे अटका चढ़ा दो कम ज्यादा अलग बात है जैसा बड़ा होगा उतना ही बड़ा चढ़ाना पड़ता है पहले जमाने के दृष्टांत है राजा का भय से सारा काम चलता है इसे दूसरा स्थान मात्र सप्ताह से वह लोह के सारे टुकड़े चल, चलायमान हो जाते हैं प्रकाश कर्म अच्छा अधिकश कर्म भी ले प्रकाश भी क्या अपने सप्ताह से सारे वस्तु का बोध करा देता है स्वात्म अविक्रिया रूपम देखो उनमें अपना कोई विक्रिया नहीं होती राज की कोई विक्रिया नहीं है कोई विक्रिया नहीं प्रकाश में कोई विक्रिया नहीं औष्टिव्रुवी में कोई विक्रिया नहीं सबको जला दिया उसने विपरीतम इतरस्य, और दूसरे में ठीक उल्टा दिख रहा है इसमें तो पूछो ही मत, इतना मेहनत करता है इस सबसे बड़ा है इसके अपने सत्ता से को कोई काम होता ही नहीं बल्कि इसमें खुद लगे रहना पड़ता और से कोई विक्रिया नहीं होती यहाँ तो सारी विक्रिया दिखती है सबसे पहला विक्रिया थकान होता है आदमी करते करते कुछ साल में बूढ़ा हो जाता है विक्रिया, विक्रिया यहां तो विपरीतम इतर मन जीवस्य और उपास वचना उपास्य ईश्वर गुरु राजवती गुरु राजवद गुरु राजव भवदी उपास वचन के आधार पर उपास्य ईश्वर है गुरु और राजा के समान और इतना उपासक शिष्य और जो दूसरा जीवात्मक है वो उपासक है जैसे दृष्टांतों में गुरु को उपासक शिष्य है और राजा को उपासक जैसा भैसा अब श्रवणात्त शुद्ध ईश्वर और पाप का इतने सुर्तियां बोल रही है उसको जो है स्पर्श भी नहीं कर सकता पुण्य पाप आदि धर्मा धर्म आदि यह सुर्तियों के श्रवण से ज्ञापन हो रहा है वह ईश्वर नित्य शुद्ध है पुण्य हो भाई पुण्य है कि वचनाथ उल्टा है जीव में पुण्य वही पुण्य न पाप पापे ने कह दिया पुण्य तो पुण्यात्मा कहा जाता है जीव को पाप है तो पापात्मा कहा जाता है इसीलिए लगता है यह जीव नित्य पुण्यात्मा भी नहीं है नित्य पापात्मा भी नहीं है कभी कुछ कभी कुछ होने वाला है इसे नित्य अशुद्ध है अतएव नित्य मुक्त है वो ईश्वर इसे स्वतः सिद्ध हो इसे पाप पुण्य है तो नित्य मुक्त ईश्वर और नित्य अशुद्ध ही संसारी तरह नित्य शुद्ध से अमुक्त है संसारी है दूसरा और जीव और पीछे इसलिए और देखने क्या मिलता है संसार में ज्ञानाविलक्षण भेद जहाँ कहीं भी दिखाई दे रहा है वहां वस्तु में ही भेद देखने को मिलता है जैसा अश्व का ज्ञाना लक्षण करेद होने के कारण से वहां पर वस्तु में भी भेद भेद माना गया है कल्पित भेद नहीं आतंक भेद है कल्पित भेद मान्य को राजी नहीं है पूर्व पक्षा अशमेश तथा ज्ञान लक्षण ईश्वर आज आत्म नाम भेद ना। इसी प्रकार से लक्षण ज्ञान लक्षण भेद होने के नाते ईश्वर आत्मा बीच ईश्वर आप जीवों का बीच में क्या ईश्वर से इन सगले जीवों का आतंतिक भेद मानना ही चाहिए भेद दृष्टि बोल दिया पहले जवाब ओ ओ नंबर बताया नहीं सूत्र नंबर 32 था वो सूत्र नंबर 32 ज्ञान सिद्धि करवादा बत्तीसवा सूत्र संख्या था अब आगे तेंद कौन सी श्रुतियां हैं जब भेद दृष्टि का कर रही है वो तो बता रहे देखिए का पहले एक चार दस में अन्द्यो सौ जो कहता है वो ब्रह्म अलग है मैं अलग हूं वो उसको कुछ जानता ही नहीं है न इतना ही नहीं छात्र में कह दिया जो भेद को देखता है वो तो क्षयों का क्षयोका भवंती चांद सात पच्चीस दो अंत में बिल्कुल जो घुमा को नहीं जानते उनको क्षय लोकाभवती कठोर परिशम कहता है मृत्यु पश्य नाना इव पश्य चेदपी नाना एव एक बोल रहा है पूर्व पक्ष मूर्ख नाना इव हो जाए तो भी मृत्यु और अपनोती नाना एवं में तो कहना ही क्या निश्चित रूपे हो गया कहते हैं जो तो कठोर प्रनिषद दो एक दस मृत्यु मृत्यु माप न होती और मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु तो शरीर आदि मृत्यु सब होता है ज्ञानी अज्ञानी सब तो मरना ही है इसी भी भयंकर मृत्यु क्या है आप मैंने आ संसार काल पर्यंत संसार काल वाल पर्यत जन मरण रूपा चक्र रूपा मृत्यु को प्राप्त कर है भेद दृष्टि अपोद्य है इस प्रकार दृष्टि का अपवाद कर दिया गया निषेध कर दिया गया श्रुतियों के द्वारा इसलिए भेद नहीं माना जा सकता एकत्र प्रतिपादन श्रोत सहस्रशो विद्यंत है यहां करे भगवान बाचर बहुत बड़ा बात बोल दिया सहस्र शो हजारों है बोलते हैं एकत्र का प्रतिपादन करने वाली श्रुतिया एक दो नहीं हजारों की संख्या